संवेदनाओं, संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है संत कबीर दास का जीवन परिचय कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक कितिया हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई कबीर के माता पिता, पिता के विषय में एक, एक निश्चित राय, राय नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू ने, ने, ने केवल इनका पालन पोषण पे ही किया था कहा जाता है, है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा लहर तारा ताल पर पड़ा मिला जिसे वह अपने घर ले आया और उसका पालन, पालन पोषण किया बाद में यही बालक कबीर कहलाया कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया है जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी कबीर पंथियों की, की मान्यता है कि कबीर की, की उत्पत्ति काशी, काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के, के रूप में हुई ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ एक दिन कबीर पंच गंगा घाट की सीढ़ियों पड़े थे रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़िया उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए अन्य जन श्रुतियों ऐसी ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया जन श्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा एक पुत्री कमाली थी इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने करघे पर काफी काम करना पड़ता था साधु संतों का तो घर में जमावड़ा ही लगा रहता था कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वैरागी माना जाता है इस पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं। कहत कबीर सुनहू रे लोई हरी बिन राखन हार न कोई कबीर पढ़े लिखे नहीं थे मसी, मसी कागज छुओ नहीं, नहीं कलम गही कलंग नहीं, नहीं हाथ उन्होंने स्वयं ग्रंथ, ग्रंथ नहीं लिखे तो मुँह ऐसी भाके और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया आपके, आपके समस्त, समस्त विचारों में राम नाम की नाम महिमा प्रतिध्वनित होती है वे, वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे अवतार मूर्ति रोजा ईद मस्जिद मंदिर आदि को वे बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, नहीं मानते थे कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न भिन लेखों के, के अनुसार भिन्न भिन्न है एच एच विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर आठ ग्रंथ हैं। बिशप जी एच वेस्टकॉट ने कबीर के चौरासी ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की तो रामदास गौर ने हिंदुत्व में इकहत्तर पुस्तकें गिनाई हैं। है, है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, है। इसके तीन भाग हैं है, है, है। रामायणी सबद रमैनी, और साखी पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली अवधी, पूर्वी ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है कबीर परमात्मा को मित्र माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कहते हैं हरि मोर पीहू मैं राम की बहुरिया तो कभी वे कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गो भक्षण के विरोधी थे कबीर को शांति मई जीवन प्रिय था और वे अहिंसा सत्य सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे अपनी सरलता साधुता तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे वह न चाहकर भी मगहर गए थे वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की कबीर मगहर जाकर दुखी थे अब कहू राम कवन गति मोरी तजिले बनारस मती भाई मोरी कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था वे चाहते थे कि कबीर की मुक्ति न हो पाए परंतु कबीर तो काशी मरण से नहीं राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे जो काशी तन तजय कबीरा तो राम है कौन निहोटा अपने यात्रा क्रम में ही वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुँचे वहाँ रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था वहां के संत भगवान गौस्वामी जिज्ञासु साधक थे किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ कबीर की एक साथी ने उनके मन पर गहरा असर डाला बनते भागा बिहरे पड़ा करहा अपनी करहा वेदन कासों कहे को करहा को जान वन से भागकर कर के द्वारा खोए हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे सारांश यह है कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर गो भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरि व्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर ऐसी स्थिति में पड़ चुके हैं कबीर आडम्बरों के विरोधी थे मूर्ति पूजा को लक्ष्य करती उनकी एक साखी है वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़ थाते तो चाकी भली जाए संसार खाए संसार 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर का देहांत हो गया कबीर दास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है हिंदी साहित्य के 1200 वर्षों के इतिहास में गौ स्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व किसी कवि का नहीं है अभी आप सुन रहे थे संत कबीर दास जी का जीवन परिचय वाचक स्वर भारती परिमल